कुम्ला क्षूत्रोकोद्रिया ब्रह्म छाउ परिषद अध्याय पंचम खंड प्रथम मंत्र तक तो इस विचार हो गया था जिसमें सत्यकाम जावाल की कहानी है हरिद्रमत आचार्य के पास पढ़ने गए वो गुरुकुल में गए एक गुरु संस्कार हुआ गुरुजी ने ४०० सौ गाय निकाल के दे दिया जब इन गुफ् पीछे जाओ इनकी सेवा करो तो एक हजार जब तक नहीं होंगे तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा ऐसा प्रतिज्ञा की जंगल में पहुंचा गायन की सेवा में लगा रहा जब एक हो गए तो पहले स्वयं ऋषभ ने कहा हम एक हो गए हमें गुरुकुल गुर पहुंचाओ यहां तक की कहानी हो गई थी और भी वो ऋषभ बोलता है आगे मंत्र है ऋषभ का और भी कहना है एक तो कहना था हमें गुरुकुल गुरु में गुरु पहुंचाओ दूसरी बात ब्रह्मणस्त पादम प्रवाणी ते ब्रवि तुम्हें भगवानी ते तस्मी होगा चार कला दिक्कला, दिक्कला, दिक्कला, दिक्कला, दिक्कला, दिक्कला ये सै सौम्य चतुष्कलादो ब्रह्मण प्रकाशवाण ब्रह्मण्च पाद ब्रवाणी मई तो भगवा तस्वाच कला उदीचित कलाम्य चतकला पादो ब्रह्मणा प्रकाशवाणाम ब्राह्मण सते पादम ब्रवाणी कहा एक तो हमें गुरुकुल में पहुंचाओ दूसरी बात यह है तुम्हें तो ब्रह्म का चार पाद में से मैं एक पाप बताऊंगा कार्य ब्रह्म बताऊं ऐसा कहा बताऊं लोट लगा है ब्रह्मण सत्य कुभ्यम तुम्हारे लिए पाद ब्रहणी मैं बोलूं एक पाद बताऊं चार पाद में से एक बात पाद कहा सत्यकाम ने कहा प्रभु मैं भगवान यदि आप कहिए हे भगवान आप बताइए आप श्रीमान जी बताए ऐसा कहा तब तस्में होगा चत्यकाम के लिए कहा उस ऋषभ रूप में वायु देवता है उन्होंने कहा प्राचीन दिक कला उस ब्रह्म का एक पाद का पूर्व दिशा एक कला है प्रतीकित दिख कला और पश्चिम दिशा भी एक कला है और दक्षिणाधिक कला दक्षिण दिशा भी एक कला है और उदीचित दिख कला उत्तर दिशा भी एक कला है ये सभी सौम्या चतुष्कला ये चार, वाला चार, चार कला वाला पाद पारे। है ये चौथ कला चपार च्रा कला पाद जिस पाद में चार कलाएं हैं पूरे मिलके सोलह कला होना है तो में है। कला में बहुगुरी समास है चतुस्र कला जिसमें पादे सपाद चतुष्कला चार कला है जिस पाद में यानी पूर्व और पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाएं कला है जिस पाद में ऐसा पाद वो चतुष्कला कहा ऐसा पाद ब्रह्मा है ब्रह्म का ऐसा पाद एक पाद है प्रकाशवान नाम इस पाद का नाम है प्रकाश प्रकाशवान ऐसा नाम है इस नाम प्रकाशवाहकें वक्यारम ऐसा मदीय ठीक है कहते हैं एक वाक्य जो है प्राप्त अनु अस्मान गुरुकुलम बोल दिया दूसरे वाक्य भी मेरे से सुनो एक तो हमें गुरुकुल पहुंचा हो यह कहा था वाक्यारम च मदीय श्रोता हम दूसरे मेरे वाक्य सुनो ऋषमिकंच प्रतिभाषम किंच हम ब्रम्मण ब्रह्मा पर जो परब्रह्म है ते पादं व्यं पाद ब्रवाणी कथयानी उस परमात्मा की मैं तुम्हें एक पाद करूं ऐसा कहा कथन करूं ऐसा करूसा ब्रवाणी मैंने कथयानी उक्त ऐसा कहे जाने व प्रत्युवाच उस सत्यकाम ने कहा उत्तर दिया ब्रबीतु कथय तुम मह्यम भगवान कहा आप मेरे लिए कहिए ऐसा सत्यकाम ने कहा उक्त सत्यकाम के द्वारा ऐसा कहा गया जो ऋषभ तो है ऋषभ तस्मै सत्य कामाय होगा तस्मय सत्य काम आय और सत्यकाम के लिए कहने लगे कहने लगा प्राचीत कला ब्रह्मणा पादश चतुर्थो भाग लगा ब्रह्मणा पादश चतुर्थ भाग है यहाँ ब्रह्मणा और पादश में दोनों में षष्टी दिखाई पड़े भाष्य में किंतु विशेषण विषय से भाव नहीं ब्रह्मरूप पाद नहीं ब्रह्म का एक पाद का चार कला ऐसा दिखाना है वेदिका में सृष्टि है ठीक बोलेंगे मान विशेषण विशेष भाव नहीं है दोनों में ये कहेंगे प्राचीन कला ब्रह्मा, हाँ। ब्रह्मा की एक पाद है पूर्व दिशा एक कला है पाद से चतुर्थो भाग पाद में चौथा चतुर्थ भाग एक पाद में चार कला है चत, एक पाद का चतुर्थ भाग है प्राचीदी तथा प्रतिदिक कला इसी प्रकार पश्चिम दिशा में कला है उसके पाद का एक भाग है दक्षिणादि कला दक्षिण दिशा भी पाद का एक भाग है, एक ईश्वर है उदिची दिख कला उत्तर दिशा भी एक कला है ये सब सौम्य ब्रह्मणा पाद ये ब्रह्म के पाद है चतुष्कला, चार कला वाला पाद है चतस कला अवयवाश्य जिस पाद में इस जिस पाद का चार अवयव हैं, चार कला अवय है इसे एक स्वयं चतुष्कला उस पाद को कहा जाता है चतुष्कला पाद चार कला जिस पाद में विद्यमान हो ऐसे पाद को चतुष्कला कहा जाता है ब्रह्म का एक पाद है जिस पाद में चार कला है प्रकाशवान नाम उस पाद का नाम है प्रकाशमान प्रकाशमान इतव नामाभिधानम य प्रकाशवान ऐसा नाम है जिसका नाम कथन होता है जिसका ऐसा पाद है यह तथा उत्तर है कि पाद चतुष्कला ब्रह्म आगे भी समझना पाद में चार चार कलाएं हैं आगे भी आगे भी तीन पार और बताना है उसमें भी चार चार कलाएं है चार चार पाद आगे भी है ऐसा समझना ठीक है वायु देवता तो पाद पूर्व में कहा था ऋषभ ने मनुष्य को कैसे उपदेश दिया होगा हमें गुरुकुल में पहुंचा हो कैसा तो कहा होगा तो कहते हैं सत्यकाम गाय चरा था दिशा दिशाओं का उन दिशाओं में जाता था तो उससे संतुष्ट हुए दिशा के जो देवता है वह वायु देवता होते हैं वहां के देवता तो, तो प्रसन्न होकर के दिशा में प्रवेश होकर के बोला ऐसा कहा था वायु देवता दिग्सम्बन्धी युक्त पूर्व में कहा था वायु देवता दिग संबंधी है ऐसे देवता कहा था पूर्व में उसी उपदेश किया है ऋषभ में प्रविष्ट होकर के कहा था इसलिए दिग्गोचरण में दर्शन आज है यहां भी दिशा संबंधी या कहा वायु देवता ने उपदेश करना है तो इसलिए दिशा संबंधी अपने संबंधी को ही उपदेश दिया दिशा का ही उपदेश दिया क्यों तो दीक्ष संबंधी देवता है वो इसलिए दिशा को ही कला रूप से उपदेश दिया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को कला रूप से उपदेश दिया वायु देवता ने तो कैसे बोलया प्राकृतिक कला इत्यादि ब्रह्मा पादश की व्यधिकरण ष्टी आश्चर्य जो प्राचीदी कला ब्रह्मा ब्रह्म पादश चतुर् भाग ब्रह्मी है विशेष भाग नहीं समझना इसको कला ब्रह्मा प्राचीद चतुर्थ भाग पाद का चतुर्थ भाग है ऐसा समझना एका एक पाद एकद्री विभ्रम विदेश एक पाद वाला ही ब्रह्म होगा जो किसी को भ्रम ग्रह हो इसको खंडन कर देते हैं नहीं न आगे तीन पाद और आने वाले हैं आगे ऐसे ही समझना चार चार कला वाला तीन पाद होंगे आगे कोई समझे कि भ्रम हो जाए किसी को एक पाद वाला ब्रह्म है उस भ्रम का खंडन करते हैं नहीं एक खंडन कर दिया तथा उत्तरे भी पाद स्तर है ब्रह्म आगे भी तीन पाद आने वाले हैं कोई चार चार कला वाले हैं ब्रह्म के पास ऐसा समझना मंत्र वि चतुष्कल पाद ब्रह्म प्रकाशवानोके प्रकाशव लोकांजमे विद्वां चुष्कल पादं ब्रह्म प्रकाशवानिपस्ते पारं सय एकमेव विदतुस्थल पाद ब्रह्मण प्रकाशवान्ना प्रकाशवानस्के प्रकाशवत लोकांज एतम एवं विद्वानस चतुष्फलम पाद ब्रह्म प्रकाशवान ये उपास ब्रह्म के जो चार पार में से एक पार है तो पूर्व दिशा पश्चिम दिशा दक्षिण दिशा उत्तर दिशा मिलकर के एक पार होता है इसको जो उपासना इस पार विशिष्ट ब्रह्म की जो उपासना करेगा उसका फल बता जा रहा है फल वाक्य है साजा जो कोई भी हो एक एवं इस पाद का जो तो प्रकाशवान नाम पाद है इस पाद का एवं विद्वान ऐसा उपासक चतुष कलम पादम ब्रह्म प्रकाशवान उपाध चार कला वाला जो पाद है जो प्राचीन दिख कला प्रती कला इत्यादि कहा था ऐसे पाद वाला जो ब्रह्म है इसका पाद विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करता है प्रकाशवान ऐसा गुण मान करके प्रकाश गुण को आधान करके उपासना करता है तो उसका फल भी यही होगा प्रकाशवान अश्विन लोके वो व्यक्ति इस लोक में तो प्रकाशवान होगा माने क्या प्रकाश होगा प्रख्यात होगा विख्यात होगा फल ये होगा उसको प्रकाश आ, ये तो होगा दृष्ट फल और अदृष्ट फल होगा ये प्रकाश प्रकाशवतो लोक मरने के पश्चात प्रकाश वाले लोग विजय प्राप्त करेगा अदृष्ट फल ये है किसको होगा ये फल तो कहा, या एतम एवं विद्वान चतुष्कम पादम ब्रह्म प्रकाशवानी प्रकाश से फल उसी हो को होगा जो कोई ऐसे उपासना करता है चार कला वाला जो है ब्रह्म का उस पाद विशिष्ट ब्रह्म का प्रकाशपान गुरु को आराम करके उपासना करता है उसका दृष्ट फल तो ये होगा इस इस्लोक में प्रख्यात होगा विख्यात होगा और अदृष्ट फल ये प्रकाश वाले लोग जीतेगा ये बता दिया ठीक है प्रथम पाद उपासक दृष्टम अदृष्टम जो जो प्रथम पाद है प्राचीन कला प्रतिदि कला आदि प्रथम पार उपासन प्रथम पार विशिष्ट प्रमुख जी उपासना करेगा उसके दृष्टफल और अदृष्टफल दोनों फल के कथन करते हैं दृष्टम अदृष्टम चफलम आहम इस इस्लोक में विख्यात होगा अदृष्टफल होगा प्रकाश वाले लोग को जीतेगा होगा सया इत्यादि राशि काश्चिद कोई भी हो एवं यथोक्तम जिस प्रकार से बताया गया कला चार कला वाला एक पाप है प्रकाशमान नाम है उसका ऐसा उपासना करता है चिंतन करता है चतुष्फम तो पादम इस तो ब्रह्म का चार कला वाला जो पाद है उसका विद्वान प्रकाशमान अनेन गुणे नशिष्टम प्रकाशमान ऐसे गुण के द्वारा विशिष्ट जो पाद है उसका उपास उपासना करता है तस्य फल हम उसके लिए फल होगा हो प्रकाशमान अस्मिन लोक में भवती प्रख्यात होती है इसलोक में प्रकाशमान होगा प्रख्यात होगा विख्यात होगा हो हो हो सभी उसको जानेंगे या तो दृष्टफल तथा अदृष्टम फलम दूसरी प्रकार उसी प्रकार अदृष्ट फल की व्यवस्था मरने के बाद प्रकाशवतोह लोकान देवादि संबंधी मृत संजयती प्राप्त प्रकाशवान लोक को जीतेगा मैने देवादि संबंधी तो प्रकाशवान लोक है प्रकाशवतोह लोकान देवादि संबंधी देवादि के संबंध करने वाले लोग या देवता आदि रहते मृत संजयती मर्ग पर मृत होता हुआ उसको जीतता है प्राप्त होती जाए कि मैंने प्राप्त होती देता है किसको फल मिलना है यहतम एवं विद्वास चतुष्क्रह्म ने प्रकाशवान उपवास कहा इसी प्रद्वान इस चतुष्कला वाला जो पहाड़ वाला ब्रह्म है प्रकाशवान गुण का आदान करके उपासना करता है टीका मैं कहते हैं कष इधम फलम यदि उगते हैं ये फल किसको मिल रहा है दृष्टफल द्रिश्टपल अदृष्टफल दो प्रकार के फल किसको मिल रहा ऐसा प्रश्न आने पर पूर्वोकम उपासकम अवदेत पूर्वोक के उपास कर दिया दिया बोल कि या एतम विद्वान प्रकाशवान विद्वां चाल पाद पर प्रकाशवास्तेमंत्र अग्निषे पाद वक्ते सहस्वभूते का अभी प्रस्तापयाचकार साय बभूम सधाउपु्युख उपब अे पादं पक्ति सहस्वते का प्रस्तापयाचदार ता समाधाया साय बभू तुपलु्य सचा अदर्ष अग्निहांतभ्यम अद् बर्ता बोलेगा कहेगा बर्ता लोट लगा प्रथम उसे एक वचन अग्नि आगे एक पार कर प्रथम अग्नि करेगा अग्निदेव करेगा ऐसा ये विषव ने कहा ऐसा के बारे क्रे तो अग्नि ही स्टे में टिप्पणी दे रखी है देखो यहाँ पर अग्नि में प्रथमा के एक वचन है अग्नि ही सू है उसको सब तो होना संभव नहीं है पदांत सकार है अपदांत से गोलधन्य का अधिकार चलता है प्रत्येक अवैध सकार हो आदेश का सकार हो अपरांत हो ईड या का से परे हो उसको सब तो होता है आदेश प्रत्यय सूत्र से स्थिति यद्यपि यहाँ इड से परे है ईड से परे है सकार क्यू का सकार है किंतु तो पदांत सकार है जिसको गुर्धन्य होना संभव नहीं है इसलिए वैदिक सूत्र देते हैं कि पड़कार उस सूत्र से यह सत्य तो हुआ है बोलना चाह रहे हैं वैदिक सूत्र है आप चतुर्थ खंड सिद्धांत में पढ़ेंगे इस सूत्र को अग्निश तत् तत्षु अंत पाद ऐसा सूत्र है अष्टम अध्याय का सूत्र है अष्टाध्याय युष्म शब्द परे हो और तत्शब्द परे हो और ततक्षु शब्द परे हो तीन शब्द परे हो तो पदारंत पद पाद के मध्य सकार को गुर्द हो जाता पादब्य सकार वो तो पादब्य पद को नहीं बोलता पाद बोलता है पाद के मध्य में सकार हो उसको मृदंग हो जाता है ऐसा बोलने वाला सूत्र है युष्म तत् ततक्षु यह तीन शब्द युष्मत पर्व सप्तमी है युष्मत शब्द परे हो तत् शब्द परे हो तत्क्षु शब्द परे हो तो अंतः पादम पाद मध्यस्थम पाद मध्यस्थम से साकार होगा उसको मृदंग होगा बोलता है ये वृत्ति लिखते हैं इस सूत्र का पाद मध्यस्थस्य अंत का पाद मध्यस्थस्य सूर्धन्य पाद के मध्य में पड़ा होगा सकार को मूर्धन्य आदेश होगा <coughs> तो मूर्धन्य सकारादिषु यु परेश तकारादि परे ये परे रहते क्या परे रहते परे हो परे हो इत्यादि कहा का है साक्षात युष्म परे रहते प्रातिपदिक युष्म नहीं होगा युष्मे आदेश होना चाहिए तकारादि इस मत मतलब में आदेश होने वाले प्रकार आदि के मिलते हैं तो कहा त्व क्वा ते तव या आदेश होना चाहिए मान मतलब या तो प्रथमा का एक वचन हो या ष्ठी का।, का एक वचन हो तव या ते मया एक वचन से ष्टी और चतुर्थी के एक वचन में आदेश हुआ ते हो या आदेश हुआ हो त्वाब याम के स्थान में त्वा आदेश हुआ हो त्व या ते तव ये चार में से कोई एक कार्य हो इस मत तत् और तत्ता कही है ये पर होगा कहा तो यहां पर ते पर है अग्निष्ठे ते परे है, है, है। विष्ण के आदेश ते परे है तो पाद मध्यस्थ सकार है उसको मृदन्य हो गया मृदन्य हो पर टूनाष्टु लग गया जब मृदन्य हो गया तो टूनास्टू लग गया ये कहते हैं इति सत्वम तेरस तुत्वम जब तेरस तृत्व हो गया तो तत्व हो गया टूनास्तु लग गया ऐसा वोट है ये पड़काश अग्निष्ठे ब सकार होने के कारण मूर्धन्य होना संभव नहीं था आगे ज्ञान आता है अवदान जैसे मूर्धन्य मूर्धन्य तो होने से चल रहा है अवदान जैसे मूर्धन्य से तो मूर्धन्य होना संभव नहीं था यहां इसलिए सूत्र बनाया गया वैदिक सूत्र है जब वैदिक प्रक्रिया पढ़ेंगे तब सूत्र मिलेगा अष्टाध्याय में अष्टम अध्याय <Hum> का सूत्र है ये कहा यही तत्त शिशु अंत पादम ऐसा सूत्र है अंतगा मध्य पाद मध्यस्थ को ये या आदेश होगा मधन्य आदेश होगा कब होगा युष्मत शब्द में ये चार में से कोई युष्म के स्थान में आदेश चार में से कोई तो को। हो, हो ते हो तब हो अथवा तत्शब्द परे हो या तत् शब्द परे हो यह होने पर सत्य हो जाता है सत्य हो गया तो स्तुत्व हो गया तू नो लग गया इसलिए कहा अग्निष्टे का या ते है ते ऐसा होगा तो तुम्हारे लिए अग्नि आगे एक पाद बक्ता का कथन करेगा यह है कहे तुम्हारे लिए अग्निश्तेम बढ़ता है लूट लगा मध्यम प्रथम बचन वक्ता बक्तारो वक्ता कहेगा कहा अग्नि तुम्हारे एक पाद का कथन करेगा एक ऐसा कहा ऋषभ ने ऐसा बोल दिया सह वो जो नचकेता है स्व नचकेता है प्रसिद्ध है स्वभूते दूसरे दिन प्रातः होने पर पहले दिन सायताल ऐसा बोला था ऋषभ ने दूसरे दिन प्रातः होने पर स्वूते स्व बने प्रातः दूसरे दिन होने पर गाय अभी प्रस्तापयान जाकर गाय को गुरुकुल के तरफ ले चला उन्होंने रिजंत प्रयोग किया है गाय को गाय चले उसने चलवाया गाय को तो आगे बढ़ाया गाय आगे बढ़ने लगे उसने बढ़ाया तो मैं हेतुमत्त ने कहा अभिप्रस्थान गायों को गुरुकुल के तरफ चलाया मैंने कहा वहां वो जो गाय हैं यत्र अभि साय बबू यभी बबूहू अभी को बबू के साथ लगा देना जहां पर जिस स्थान में पहुंचते पहुंचते सायकाल हो गया तग्नि उपमाधाय गाय उपरुद्ध्य अग्नि को प्रज्ज्वलित करके और गाय को रोक करके एक स्थान विशेष में गाय को रोक करके जहां संध्या हो गई वहां पर गायों को रोककर संविधान संविधा का आहरण करके आधान करके अग्नि प्रज्वलित करके पश्चात पस, माना अनंतर अग्नि जलने के पश्चात अनंतर अग्नि प्राण उपविवेश उप, उप, उप अग्नि के पूर्वमुख होकर अग्नि के तरफ बैठ गया अग्नि के पास बैठ गया उप, उप समीप अग्नि के समीप बैठ गया था या ऊपर उप, उपविवेश उप दो ऊपर लगा हुआ है गाय के भी समीप है अग्नि के भी समीप है दोनों के समीप होकर बैठ गया ऐसा अर्थ करेंगे बात उप उपवेश उप विवेश बोलने से काम चलता दो ऊपर लगा हुआ है मान दोनों के समीप में बैठा हुआ है ये दिखाने के लिए ऐसे किया ऐसे अर्थ करेंगे ठीक अच्छा। है अवशिष्टम पाद त्रयम कथम द्रष्टव्यम यदि भूत समान सत्य प्रत्यह अब जो तीन पाद बचे हैं तो उसको कैसे जानना चाहिए आपको एक पाप तो समझ गया है ब्रह्म का प्राचीन चार दिशाओं को एक पाप बता दिया है उसका एक कला एक एक कला बताया एक और जो बचे हुए तीन पाद हैं कथम द्रष्टव्यम कैसे साक्षात कार्य करें, करें उसको यदि समानम बुद्धुम इच्छु भूगुत्सु ऐसे जानने की इच्छु हैम सत्यकाम प्रत्याशत कहा सो अग्नि इत्यादि कहा स्व अग्नि से पादम राम सो ऋषवा स ऋषभ वो ऋषभ है अग्निश्तेम बता है कि उपराम अग्नि तुम्हारे लिए पहाड़ का कथन करेगा करके शुभ हो गया। या सब तो नहीं हुआ है या यह गद्य है पद्य नहीं यहाँ गद्य है यहाँ अग्निश्चे नहीं बोल अग्निश्ते तुम्हारे तो लिए अग्नि अगर एक पाद का कथन करे ऐसा करके ऋषभ उपराम हो जाए स सत्यकाम वो सत्यकाम भी यह सबके वाक्य को सुनने के पश्चात है प्रसिद्ध है स्वभूतें प्रातकाल होने पर दूसरे दिन प्रातकाल होने पर परे दू दूसरे दिन नैतिकम कृत नित्य संबंधी कर्म को नैतिक्य बोला जाता है नित्य कर्म है प्रतिदिन किए जाने व संध्या उपासना आदि जो भी कर्म है नैतिक कर्म है कैसे कर्म नैतिक नित्य संबंधी को नैतिक बोला जाता है पलट नैतिकित्य कर्म पूरा करते हैं वो तो करना ही है गाय अभी प्रस्थान प्रयान चुका गायों को गुरुकुल की तरफ चलाया आचार्य कुलम प्रति कहा।, कहा ले जाने लगा आचार्य के आचार्य कुल के तरफ ले जाने लगा गाय तो कहा मैंने कहा वो जो गाय हैं शनै चरण तहत धीरे धीरे ले जा रहे हैं चढ़ते हुए जा रहे हैं क्यों घास बिखराना है रास्ते में शनै चरण तहत वो जो गाय धीरे धीरे चलती हुई आचार्य कुला भी मुख्य प्रस्थित आचार्य कुल के अभिमुख्य होकर के चल रहे अभी अभिप्रस्थित हो गए गाय यत्र देशे जब चल रहे थे जिस देश में जाते जाते इस स्थान में पहुंचे संज्ञा हो गई इसमें देशे सायम मान दिशायाम अभिसंभ एकत्र अभिमुख्य सम्भूतः जब सायंकाल हो गए दिशा काल आने पर एकत्र हो गए सबके समय तग्नि उपसमाध आया उसी स्थान पर अग्नि प्रज्वलित करके उस सत्यकाम ने गृद गाय को रिवक कर संविधान आधार संविधान आधान करके पश्चात पश्चात अर्थित अग्नि के पीछे नहीं कहते अनंतर उसके अनंतर इतना काम करने के बाद पश्चात का अर्थ टिप्पणी किया अनंतर लेना पश्चात अग्नि के पीछे नहीं अनंतरम अग्नि प्राण उप उपवेश अग्नि के अग्नि के पूर्वानुमु होकर के अग्नि पास बैठ गया ऋषभ से आए ऋषभ ने जो कहा था आगे एक बात बताएंगे अग्नि करके कहा था उन बातन करके बैठ गए कहामान निमित्त कर्म त्यागो न देखो अज्ञानी जब है थोड़ा ज्ञान हल्का फुल्का ज्ञान और ज्ञान के अभिमान के कारण कर्म नहीं छोड़ना चाहिए इस प्रसंग से जानना चाहिए एक पाद का कथन हो गया है लचके इसको सत्य काम को फिर भी आगे नित्य कर्म कर रहा है। अभी पूरा ज्ञान नहीं है अभी ऋषो अभी अज्ञान अवस्था में है ये कि हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि दो दिन वेदांत सुन दिया तो कर्म सारा छोड़ दें हमें आश्रम विध कर्म करना, करना चाहिए ये सिद्ध तो करता है एक कहते हैं अभी निमित्त करो त्याग नहीं विद्या तो नहीं विद्या का अभिमान लिए बैठा है अज्ञान उसको अपने आश्रम विहित कर्म का नित्य कर्म त्यागना नहीं चाहिए नित्य नित्य त्यागना नहीं चाहिए यही सिद्ध होता है अभी विद्या विमान विद्याभिमान कर्म त्याग नहीं अज्ञानी को मैंने ब्रह्म विद्या के अभिमान को लेकर मैं ब्रह्म देता हूं ऐसा मान करके अपने आश्रम विधित कर्म का त्याग करना युगता नहीं ठीक नहीं यही मानकर के हत्य हाँ कामा हस्वभूत परे दूर नैतिक कहा अब कर्म करके चलाओ भी एक पाद का कथन हो गया ब्रह्म का मैं ब्रह्मकता हूं करके नजरकता ने कर्म नहीं छोड़ा इसलिए सत्यकाम ने ये कहना चाहते हैं सत्यकां इत्यादि सबसे कहा सा, अभि सायम बबूबू माने अभी को बहूबू के साथ मिल जाकर हमने करना है सायम अभिबूबू सायकालम प्राप्त जब सायंकाल प्राप्त हो गए तो गाय को एक जगह रोक करके अभी आराम करके समयगत आराम कर गया करके अग्नि के पास समीप में बैठ गए पूर्व मुख होकर बैठ गए इत्यादि कहा तस्कर ब्रह्मचर्य अभ्यावृत्तम सोचाई थी तक तत्र उप समा कहते उस सत्यकांत जावल का ब्रह्मचर्य आश्रम अभी भी है यह नहीं कि थोड़ा विद्यापाया तो उन्हें छोड़ दिया ब्रह्मचर्य आश्रम ऐसा नहीं उसका ब्रह्मचर्य है क्यों उसने एक, एक किया अग्नि का समाधान उप किया अग्नि आधान किया ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर रहा वो अभी एक त्रह्मचर्य अव्याकृतम व्यावृत नहीं हुआ है ब्रह्मचर्य उसका मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम में है वो हाँ। यह नहीं थोड़ा सा वेदांत तो सुन लिया तो जाति पाती अलग हो गया ऐसा नहीं आश्रम धर्म से अलग हो गया ऐसा नहीं होता ये कहा तत्र इत्यादि कहा तत्र अग्नि को समाधान हाँ। का उस जिस स्थान संध्या हो गई थी गाय को रोक करके वहां अग्नि प्रज्वलित कर उसने मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया उसने कहा अर्थे विद्या वक्तव्या सूचाएगी जो चाहने वाला होगा वास्तव में अर्थी होगा चाहता होगा तो उसको विद्या चाहिए उप तत्र उप विवेशभ्याम गवाम अग्निश सामीपे निवेशनम कहा उप उचिवेश है तत्र उपशब्दाभ्याम माने एक तो तत्र शब्द है और एक उपशब्द है ये दोनों शब्दों से तत्र से क्या लेना उपर से क्या लेना वह उपशब्द आ गए दो शब्द दिया इससे क्या गवाम अग्नि से शामिल दो के समीप कहा उपये समेत आया हुआ पद है दो उदो उप आया तो गाय के भी समीप है अग्नि के भी समीप है वो ये समय ऐसे इस सत्य का दोनों के सामने बैठना सिद्ध हो जाता है समीप ने अर्थ ने विद्या वक्तव्य जो चाहने वाला है वास्तव में उसको विद्या कहनी चाहिए चाहिए थी ऋषभ और बचव ध्यान क्यों चाहता है आगे के तीन पाद का भी चाहता है ऋषभ तो ने कहा था अग्नि बताएगा एक पाद कहा था उसके चिंतन करता वो बेटा अर्थी है वो दी है तो उसको विद्या कहना चाहिए एक आता है आगे मंत्र तम अभिवादा अरव्यवाद्रद्युश्राव तम अभिवादा अभिवादा तम तम उस उस को अरव्यवाद तत्यंजावास्यम जावाद बदला तो लीख लगा प्रथम रूप से बदलू बाद अग्नि ने कहा उसको अग्नि ने कहा सत्य काम ऐसा संबोधन करके कहा ये सत्यकाम सत्यकाम ने कहा भगवान भगवान हे भगवान ऐसा सत्यकाम ने ऐसे उत्तर दिया ऐसा कहा ठीक है तम अग्नि अभिवाद अग्नि ने कहा सत्य कामा संबोधित संबोध्य काम। सत्य, काम सत्य, अग्णीन सत्य कामा ऐसा संबोधन करके कहा तम असौ सत्यमो भगव उम्म अग्नि असौ सत्यम उ सत्यकमे भगवृति भगवं ऐसा करके उत्तर दिया उत्तर दिया ऐसा कहा टीका तो है ना नी आगे मंत्र है ब्रह्मण सौम्य पाद ब्रमाणीतिवीतु मे भगवा कस्म हो पृथ्वी कला अंतरक्षम कला कला द्यकला समुद्रकलाइ सौम्य चतुष्क पादो ब्रह्मणो अनवाम ब्रह्मण सोम्यं ब्रवाणी ब्रवेशवाच पृथ्वी कला अंतरिक्षम कला कला समुद्र त्योगकला समुद्रकला सब सौम्य चतुष्क पादो ब्रह्मणो अन ना अग्नि ने कहा ब्रह्म सौम्य पादं पाद हे सौम्य हे प्रियकर्सन ते मैं तो्यम ब्रह्म पादम ब्रह्मे मैं ब्रह्म का एक पाद का कथन करूंगा एक पाद तो ऋषम ने बताया है एक पाद का मैं कथन करूंगा ब्रह्म दे तुभ्यम तुम्हारे लिए ब्रह्म पाद प्रमाणी ब्रह्म का एक पाद का मैं कथन करूं करूं ऐसा कहा ऐसा कहा। कहा। पर उत्तर देता है सत्यकाम ब्रमी तुम्हें भगवान यदि भगवान अब पताए मेरे ऊपर कृपा करें पता ऐसा कहा तस्मय होगा चाह उस जावाद सत्यकाम के लिए पाद का किया अग्नि ने कहा क्या कहा पृथ्वी काला एक ब्रह्म के एक पाद का एक कला है पृथ्वी और दूसरी कला है अंतरिक्ष तीसरी कला है देव स्वर्ग चतुर्थ कला है समुद्र चार कला वाला एक पाद है तो द्वितीय पाद है समुद्र कला यह सब सौम्य चतुष्कला पाद ब्रह्मा। ब्रह्मा है चतुष्कला पाघ है चार कला वाला पाद है यह चतरा कला ये पादे स पाद है चतुष्कला चार कला है जिस पाद में कौन कौन है कि पृथ्वी अंतरिक्ष देव समुद्र तो चार का जिस पाठ में है ऐसा ब्रह्म ऐसा ब्रह्म एक पाद है ये अनंतवान नाम है, इस पाद का नाम है अनंतवान ऐसा नाम वाला पाद है ये पहले वाला था प्रकाशवान ये वाला अनंतवान आगे आएगा ज्योतिषमान और आएगा आयतनवान ऐसा नाम होगा पाद होगा अच्छा भाष्य में कहते हैं ब्रह्म सौम्य थे पादम भ्रवाणी ऐसा अग्निने के सौम्य हे, हे प्रियदर्शन ते वनभ्यं ब्रह्म पाद ब्रभाणे ब्रह्म का पात्र कथम कुरु लोटा ने उत्तर दिया भगवान, हे भगवान आप आप मेरे लिए बताएं, ब्रबी तो उवाच सत्य कहा। बिलि कग्नि पृथ्वी कला अंतरक्षम कला देवकला समुद्रकला आत्मगोचरव दर्शनम अग्निर व्यव अपने कोई विषय करने वाला अगले कहा आत्मा मैंने स्वयं को विषय करने वाला ये कला को बताया ये उपासना बताई अमी ने क्यों तो वायु ने भी अपने विषय बताया था दिग्देश दिशा संबंधी है ये भी आत्मगोचरम माने स्वगोचरम अपने विषय करने वाला ये उपासना बताई कहा। ये कहा यह सब सौम्य चतुष्कला पाद ब्रह्म अनंतवान नाम है सौम्य यह चार कला वाला पाद है पृथ्वी अंतरिक्ष देव समुद्र चार कला वाला पहाड़ है ब्रह्म का और यह इसका नाम है अनंतवान इस पहाड़ का नाम अनंतवान ऐसा नाम है ऐसा कहा ठीक हम कहते हैं आत्मगोचरम अग्निश्चय विद्यमान इत्यर्थ आत्मगोचरम है आत्म आत्म स्वयं अग्नि के इसमें है अग्नि इसका है यहां अग्नि है ये कहा जाता हैं इन लोगों में अग्नि है इनमें अग्नि है, इन है। में अग्नि है अंतरिक्ष में है स्वर्ग में है जल में भी जल का कारण अग्नि है अथवा दूसरी व्याख्या पृथ्वी आदि रूपेणा अग्नर अवस्थाना पृथ्वी आदि रूप से अग्नि की अवस्थिता है अग्नि ही बैठा हुआ है इसलिए अग्निपिशन है आत्मगोचर अग्निविशन अग्नि को विषय करने वाला उपासना बताइए कहा यथोक्त पारे गुण विशेष हम इस पार में गुण विशेष किया है अनंतमान गुण है ऐसा गुण है इस पार का गुण इस गुण विशिष्ट दर्ज उपासना करना चाहिए यह बताया आगे इसका फल बताते हैं यदि पाद की उपासना का दृष्टफल और अदृष्टफल दोनों फल है फल बताते हैं स यतमे विद्वा शतुषलं पाद ब्रमणो अनतवान उपास्ते अनवान्न अस्ोके अंतोह लोकांज विद्वांस विद्वांस ोके लोकाज एकम एवं विद्वांस चतुष्कलम पाद ब्रम्हो अनंतवानी उपास थे स जो कोई भी हो ये तम तो इस पाद का ये तम एवं विद्वान इस वाला जो उपासक होगा चतुष्कलम पाद ब्रह्मो अंतवान उपास्ते अनंतवान गुण को आदान करके चार कला वाला पाद ब्रह्म का पाद का उपासना जो करता है चिंतन करता है तो उसका फल लौकिक फल होगा अनंत भवानश्वी लोके भवती माने अनंत गुण वाला होगा इस इस्लोक में बुझे दोष नाम के वस्तु में गुणी गुण वाला होगा वो अनंत गुण वाला होगा इस श्लोक में यह दृष्ट फल और मरने के बाद का फल होगा अनंत वतोहान जयती शरीर पाप के पश्चात अनंत बान जो लोग होंगे जिसका अंत नहीं होता इस लोग को प्राप्त करेगा विनाशी लोग ने अविनाशी लोग प्राप्त करेगा यह किसको फल होगा कहा यहतम एवं विद्वांस जो फलम पादम ब्रह्म अनंतवान oh. उत्पाद जो कोई भी हो इस प्रकार चार कला वाला जो पाद है पृथ्वी अंतरिक्ष देव समुद्र ऐसा चार कला वाला जो ब्रह्म का पार है ऐसा पाद वाला जो ब्रह्म है अनंतवान गुण का आधार करके उपासना करता उसके फल योगा ये इस्लोक में जो तो दृष्टि फल तो यही होगा अनंत गुण वाला होगा उसके गुणों की सीमा नहीं होगी कितने गुण है उसमें और शरीर पाप के बाद भी आनंद जिसको अविनाशी लोग प्राप्त करेगा जिसमें अंत योग का इसमें रूप को प्राप्त करेगा मैं आपेक्षिक अंतवान लोग प्राप्त करेगा द्वितीयपाद उपासक द्विधं फलम दर्शय द्वितीयपाद का उपासन जो होगा उसका दो प्रकार का फल का कथन का दृष्टफल दृष्टफल स य इदासन कह सचिद्योह यथोक्त पाद पूर्वोक्त पाद ये पाद है चार कला वाला पाद है पृथ्वी अंतरिक्ष देव और समुद्र चार कला वाला पाद है अनंतवान गुण है ऐसे यथोक्तम पादम अनंतवत्वते अनंत गुण का आदान करके उपासना करता है सब स तथे तदगुण वो उसी प्रकार वही गुण वाला हो जाएगा अनंतवान गुण वाला हो जाएगा इस्लोक में अस्मिन लोके का मानी इस शरीर पर रहते रहते हैं वृतश्च और शरीर पाप के पश्चात अनंत लोका, अनंतवतो लोग अनंतवान लोग को जीतेगा यह एतम एवं इत्यादि बोलो कौन है तो ये एतम एक विद्वान उपास इत्यादि पहले जैसा यह बोल है ठीक है यथोक्तम कहा वास्य में कश्चित यथोक्तम यथोक्तम माने चतुष्क चार कला वाला की उपासना करता है यह तथा उपास्य गुणान हुए तथैव करता उपास्य गुणान देना जैसा उपास्य में गुण है उसी का अनुरा ची भी बनेगा अनंत वाला ही होगा एक कहा तदगुण तेन गुणेना तदगुण शब्द है तदगुण भवती है ना माना तेन गुणेना तदगुणों में तेन गुणेना ना गुणवान उसी गुण के द्वारा गुणवान हो जाएगा उपास्य तो में जो गुण है उसी गुण से भी गुणवान होगा गुणवान अनंतवान अविच्छिन्न संतान भवती यहां पर अनंत होना माने क्या होगा संतान प्रभाव उसका अभिछिन्न धारा चलती रहेगी ऐसा होगा और अनंत व तो रोकान अक्षय न होने वाले लोग हैं अविनाशी लोग वो प्राप्त करेगा अग्निक आगे हंसस्ते पाद पक्ति सहस्व का भी प्रस्ताया तक सधार उपबुध्य सीधम आधार पश्चाद हंसस्त्रे पते सहस्वूते प्रस्थयाचकार बभूव त्रग्मा उपबुद्य स पश्चात अग्नि प्रांग कहा अग्नि ने कहा आगे तृतीय पाद जो होगा हमसे तुम बताएगा ऐसा बोला हमसे माने आदित्य हम सब आदित्य क्यों शुक्ल गुण है ऐसा सादृश्य नहीं करेगा हमसे आदित्य कहेंगे हम सस्ते पादम भत्ता ऐसा करके चुप हो गया अग्नि ऐसा बोल दिया आगे तृतीय पाद हमसे बताएगा बोला हमसे बने आदित्य सह उजो जावाब सत्य काम है वह स्वभूति दूसरे दिन प्रातः होने पर गा अभिप्रस्थान तया चकार गाय को गुरुकुल की तरफ चलाया उसने ता य सायम बबू ता यं बबू अभिशंबू उल गाय जो है जहां पर सायंकाल हो, सायं हो गया वहां तत्र गाय को रोककर कहते हैं जहां साय हो गए वहां गायों को रोककर अच्छा तागा उपरुद्ध्या आएगा उन गायों को रोककर अग्नि उपसमाधार है अग्नि का समाधन करके अग्नि आधान करके का उपरुद्ध्यापरुद्ध उन गायों को रोककर आधा है समिदम आधा है संविदा का आधान करके पश्चात मैंने अनंतर इतना काम करने के पश्चात अग्नि प्राण उपोपदेश अग्नि और गाय के पास में बैठ गया अच्छा आगे दूसरा मंत्र भी साथ में है उपनिपत्य तम हंस उप निपत सत्यता भगवानी प्रतिशु्राव तम हंस उपनिपत् इति भगवा प्रतिशुराव तम जावालम उस जावाल को सत्यकाम जावाल को हम सपनिपत्य हमसे वहां पर आकर के उसके सामने हो करके अब भी बाधा उसको कहा सत्यकामा ऐसा संबोधन किया सत्यकामा इति ऐसा संबोधन करके कहा उत्तर दिया सत्यकाम ने भगवा इतिहा प्रतिश्र भगवान ऐसा उत्तर दिया भगवत संबोधन है ये भगवान ऐसा बोला ऐसा सुनाया एक ठीका हाँ। मेरा ने अवशिष्ट पाल द्वयम कथम ज्ञातव्यम दो पाप तो समझ लिया एक तो ऋषभ ने बता दिया एक अग्नि ने बता दिया अव्र गया दो पाप उसके मन में जिज्ञासा है सत्यकाम के मन में एक कहा अवशिष्ट पाल द्वयम तो कथम ज्ञातव्यम इति जिज्ञासमान प्रत्याय वैसे जिज्ञासु है जानना चाहता है सत्यकाम उसके लिए कहा सो अग्री इत्यादि कहा सो अग्री वो अग्री ने कहा हम सैप आदम करता है कि उप, उप, उप, उपरा अग्नि उपरांग हो गए आगे का पाग हम बताएगा ऐसा बोलते उपरांग हो गया कहा हम मैंने आदित्य है हमसा सब आदित्य हमसा तो उपदेश नहीं करेगा ना एक पक्षी है मनुष्य कैसे आदित्य है वो हमसे रूप में आए स्वप्रिय पतन सामान्या दो धर्म है हम सब चलता है और शुक्ल गुण वाला है सफेद होता है आदित्य भी सफेद है और चलता है दो सादृश्य है हमसे सब प्रकार करना आदित्य है आदित्य है हमसे आदित्य है यहाँ क्यों एक तो हेतु तो दिया सौकल्लात शुक्ल गुण समान है सफेद है हमेशा सफेद होता है दूसरा पतन सामान्या चलना सामान्य सामान है आदित्य भी चलता है भी चलता है इसलिए हम समाने आदित्य है सहस्वभूति इत्यादि समान सहस्वभूत पूर्व के समान ही है ऐसा ही है गाय को ले गया जहां सहांकार हुआ गाय को रोका संविदा आधार किया अग्नि जलाया और अग्नि के सामने बैठ गया पूर्वाध्मी होकर बैठ गया ए आता आता है कहा ती का, का पक्षी है पक्ष विशेष विषय तुम हंस शब्द से होयावर देगी पक्ष विशेष होगा इसी संकट किसी को उसका खंडन करते हैं पक्ष विशेष विषय विशेष विषय भी तो हम पक्ष विशेष है तो हम सब इसका हम सब शब्द से शब्द आया हुआ है तो पक्ष विशेष होना चाहिए इस, इस संख्या की व्यावृत्ति करते हैं आदित्य हम सब आदित्य है तो सारे देवता ही उपदेश कर रहे हैं वायु अग्नि आदित्य आदि प्राण ऐसा आया आदित्य बता रहे प्रथम तत्र हमस शब्द से प्रवृत्ति आदित्य में हमसे शब्द की प्रवृत्ति कैसी होगी तो पक्ष विशेष में प्रवृत्ति होनी चाहिए हमसा का कदम तत्र माने आदित्य उसे आदित्य में हंश शब्द से कदम प्रवृत्ति हंस शब्द प्रवृत्ति कैसे होगी शंका आदित्य कहा शौक्ल्या शुक्ल गुण है अथवा पतन सामान्य चलते हैं दोनों हंस भी चलता आदित्य भी चलता से है सादृश्य को लेकर द्वितीय ये बता दिया आगे मंत्र है ब्रह्मा सोमते पादम प्रमाणी के थे, तस्माई हो में हो कला, सूर्य कला चंद्र कला कला चंद्र तस्मच अग्निला सूर्यकल चंद्रकल विद्युत्लास वै सौम्य चतुष्क पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मा ब्रह्मणा सौम्य पे पादी ब्रवीतु भगवा तस्मच अग्नि कला सूर्य कला चंद्र कला विद्युत कला विदेश सौम्य चतुष्क पादो ब्रमणो ज्योतिषम सायतमें विद्वाकल पादं ब्रमणो ज्योतिष्मा उपास्ते ज्योतिष्मास्मोक्योतिष्पो लोकांजमं विद्वाश्चतुष्कल पादं ब्रमणों ज्योतिष्वास्ते विवाश्चतल पादं प्रमणो ज्योतिष्मास्ते ज्योतिष्मा ज्योतिष लोकाज विच्कल पादं प्रमणो ज्योतिष्मास्ते उस आदित्य ने बोला हंस रूप में है आदित्य है हंस रूप में आदित्य ने कहा ब्रह्मा पादम सौम्यवाणी क्योंकि ना पृष्ठम प्रसिद्ध प्रियारे इसलिए कहा हे सौम्य हे प्रिय दर्शन ये सत्यकाम ते बारे तुभ्यम ब्रह्म पादम भ्रभा मैं ब्रह्म का एक पाद का कथन करूं ऐसा पूछा आदित्य ने पूछा तो उत्तर दिया ब्रमी तुम्हें भगवान सत्यकांत जावाल ने कहा भगवान मुझे कही है कैसा कहा तब कहा तस्मय उस सत्यकाम चावाल के उद्देश्य दिया एक कहा चार कला बता दी चार कला वाला एक पार है अग्नि कला सूर्य कला चंद्र कला विद्युत कला एक चार पाद वाले एक ब्रह्म है चार कला वाला एक ब्रह्म है ये सभी सोभ्या चतुर्थ कला ये चार कला वाला पाद चतरा कला इसमें पाद चार कला हो जिस पार में क्या क्या है अग्नि है सूर्य है चंद्र है विद्युत है ये चार कलाएं हैं जिस पार पाद पार वाला एक ब्रह्म है ब्रह्म और ज्योतिष्मान नाम इस ब्रह्म का पार का नाम होगा ज्योतिष ज्योतिष्मान नाम होगा ऐसा पाद है ये ब्रह्म का ऐसा बता दिया <coughs> आगे फल बताते हैं इसका सया एक तम एक विद्वान चतुष कालम पाद ब्रह्मण ज्योतिष्मान उपासते जो, जो कोई भी हो उपासक चार काला वाला जो पाद है जिसमें अग्नि आदित्य चंद्रा, विद्युत कला है जिस पाद में ऐसे पाद के ब्रह्म के पाद का उपासना करता है ज्योतिषवान गुण का आधान करके उपासना करता है तो इस श्लोक में ज्योतिष महान अश्विन लोके भवतीय मानी दीप्ति युक्त तो होगा शरीर के सौंदर्य सुंदर होगा ऐसे श्लोक में होगा और ज्योतिष तो हो लोक आन शरीर पाप के पश्चात ज्योतिष प्रकाशवान लोक प्राप्त करेगा सूर्यादि लोग प्राप्त करेगा यह एकम विद्वाचार अनुपालन परमोलोज उपास का अनुवाद कर दिया जो कोई भी हो ये चार कला वाला जो पाल है ज्योति वाला पाल है जिसमें अग्नि आदित्य चंद्रमा विद्युत चार कला वाला एक पाद है इसकी उपासना करता है ऐसे उपासक को वही फल होगा ऐसा बताया ठीक है कहते आदित्य स्व विषय में दर्शन हो तो जैसे वायु ने अपने कोई विषय करने वाला उपासना बताई थी अग्नि ने भी अपने कोई विषय करने वाला उपासना बताया आदित्य भी अपने विषय वो ज्योति रूप है तो ज्योति वाले उपासना बता रहे आदित्य भी स्व विषय में वो दर्शन उत्तवा अपने विषय स्वयं को विषय करने वाले उपासना बता रहे हैं कहा यही कहना चाहते अग्नि कहा अग्नि कला सूर्य कला चंद्रकला विद्युत कला क्यों वो प्रकाश वाला है स्वयं तो वही प्रकाश वाले को ला करके बता दिया ये चार कला वाला पार है पार अग्नि कला सूर्य कला चंद्र कला, विद्युत कला यह सब सौम्या ज्योतिर्विषय में बच दर्शन ये ये क्या किया प्रभाच सौम्या उपाचा आदित्य ये जो आदित्य है कि ज्योतिर्विषय में दर्शन प्रवाच प्रकाश को विषय करने वाले उपासना बताई आदित्य ने अतो हंस से आदित्य तुम इसलिए हंस का अर्थ जो तो प्रकाशशील पदार्थों बताया जा रहा है अग्नि आदित्य चंद्र विद्युत बताया है, इसका मतलब हंस बने आदित्य है इसी से सिद्ध होता है तो हंस से जो हंस कहा था हंसते बोला था वह हंसक आदित्य सिद्ध होता है प्रतीत होता है विद्युत फल उपासक का फल बताते हैं ये ज्योतिष्मान द्वित्य युक्त लोके बहुत इस लोक शरीर के एकांति से युक्त होगा और चंद्रादित इत्यादि नाम ज्योतिष मृत्यु लोकन जयती अब बढ़ने के पश्चात चंद्र आदि इत्यादि आधि, जो प्रकाशवान लोग हैं उसी को जीतेगा वही पहुंचेगा समान उत्तर बाकी समान है आगे बाकी समान है ऐसे टीका में कहते हैं तृतीय पादी गुण विशेषम उपदेश तृतीय पाद में क्या गुण विशेष है ज्योतिषमान गोड़ा है ये उपदेश कहते हैं ए सबा एसभा सौम्य ज्योति विषय में दर्शन प्रवाचा इत्यादि कहा ज्योति विषय को कहा इसलिए हम सहा आदित्य है प्रतीक होता ये बताया था टीका ये तो हेतु तो ज्योतिर्विषय में दर्शन मुक्तवान जिस हेतु से जिस कारण से ज्योति विषय में बताई है, बता है। तस्य तदित्यत्म प्रतिभा इसलिए उसमें आदित्य ही प्रतीत होता है आदित्य हंस से गमकांतरम दूसरी बात तो इसमें आदित्य होने में हंस में आदित्य होने में दूसरे भी देते हैं ज्योतिर्विषय में इत्यादि कहा ज्योतिर्व विषय करने वाला ही कहा बताइए विद्वान इत्यादि उत्तर सवानम उत्तर उत्तर माने क्या आगे वाक्य है आदित्य जो हंस रूप में उपदेश कर रहे थे वो बोलते हैं आगे एक पाद का कथन मदगू करेगा करके बोलते हैं मंत्र है मंत मदुष्ठे पाद पक्ति सह सोभूते का अभी प्रस्थयाचकार सधरु्य शय पश्चात् पश्चाद्लेने उपोपदेश मधुपुष्ठे पाद वक्ति सहस्वू का भी प्रस्तापयाचकार का साय बभूव त्रग्न मुख सौपुर अग्नि प्राण उपोपिवेश तो आदित्य ने कहा हम स्वरूप आदित्य ने कहा मधुबुष्टे पादम वर्गता ते मन तुभ्यम मधु पादम वर्ता यहां बना रखा है सत्व किया है वही सूत्र लगा है उसमें तत्त तक्षु अंत पादन वह सूत्र लगा है क्या पादम अद्यस्त है इसलिए सत्य कर दिया सत्य हो गए वस्तुत्व हो मधुगुष्ट ते मधु प्रथमांत है ते तो के जगह पर है मधुगुष्टे एक पहाड़ का कथन मधु करेगा ऐसा बोला बारे यहां प्राण है ऐसा अर्थ करेंगे जल का संबंध है मधु जलचर पक्षी है प्राण भी जल से संबंधित है इसलिए मधुगु अर्थ तो प्राण यह अर्थ करने की भाष्य कहा क्योंकि मधुगु नाण ने उपदेश किया अर्थ आएगा सह जो सत्यकांत जावल जो है ना वहा स्वभूते प्रातः प्रातकाल होने पर दूसरे दिन प्रातः होने पर प्रस्तान चकारा। गा प्रस्थान तैयार चला गायों को गुरुकुल की तरफ चला उन गायों को तागरुद्ध आएगा वहां यत्र अभिशाय बभूव जहां पर सायंकाल हो गया वहां पर ता गा उन गायों को रोक करके अग्निम उपसमाधान अग्नि प्रज्वलित करके समिधम आधार संविधा आधान करके और पश्चात अनंतर अग्नि प्राणीज अग्नि पूर्वाग्मुख को करके अग्नि के पास गायों के पास बैठ गया या था आएगा ठीक है ठीक है हमें कहते हैं अवशिष्टम पादान्तरम कथम तरी कथम गया है अब एक पाद रह गया उसको कैसे जाने तीन पाद तो हो गया एक पाद रह गया अवशिष्टम पादांतरम एक पाद बचा हुआ है हाँ कथम जाएगा फिर उसको कैसे जाने ये प्रश्न आया तो कहा हंस होती में कहा हंसन भी कहा मधुगुष्टे पादम बगता उप्र कहा मधु तुम्हारे लिए पादन कर चुप हो गया हंसन कहा मधुगुह उद उदगच, उदक पक्षी ही जल में चलने वाला पक्षी मधुगु माने एक जल में चलने वाला पक्षी है उदकतर पक्षी है जल में चलने वाला पक्षी है सच अपंधात जो मधु है जल का संबंध है मधु का अर्थ क्या लेना अपसंबंधा जल का संबंध होने से प्राण का भी जल के साथ संबंध है उस पक्षी का भी जल के साथ संबंध है इसलिए पक्षी का उपदेश नहीं प्राण का उपदेश समझ रहे हैं सच अपू का अर्थ है प्राण है जल का संबंध है प्राण नहीं प्राण है सह स्वभूते इत्यादि पूर्व सह स्वभूते इत्यादि जो गाय को ले गया सह संध्या हो गई गाय को रोका अग्नि आधान किया संविधान आधान किया और अग्नि के पूर्वाभिमुख् के पास गाय के पास बैठ गया जैसे व्याख्या किया ऐसी व्याख्या ऐसे बता दिया ठीक है मधु शब्द से वाच्यम अर्थम अनुवाच मधु शब्द का जो बाच्यार्थ है उसको कथन करते हैं मधुगु उदरकतर पक्षी मधुगु मानी उदरतर उदर जल में विचरण करने वाला पक्षी है बाक्य अर्थ होता बाकी बाक्य अर्थ यही होता मधु का अर्थ है तस्व कथम सत्य काम प्रति उपदेषित्व में प्रश्न वो जो मधु जलचर पक्षी है सत्य काम के प्रति उपदेषता कैसे बनेगा ये प्रश्न आया तो उत्तर दिया सच अवसंबन्दात प्राण तो मधु का अर्थ प्राण करना जल का संबंध है प्राण का भी जल का संबंध है उसका भी जल का संबंध है प्राण करना तो प्राण उपदेश किया ये समझना ये काम अच्छा अगले मंत्र है तम मदगुरु पनीपत्य विवाद इति इति भगवतीशुस्राव तमूर्पनिपतवाद प्रतिशु ब्रह्मण सौम्य पाद्रवाणी ब्रवीत मे भगवा तस्मच प्राण कला चक्षु कला स्रोत्र कला मन कला ये सवै सौम्य चतल पदों ब्रह्मण आयतवान्ना ब्रह्मण सोम्यणी वे भणवानीति स्मच प्राण कला, कला, कला चक्षु कला श्रोत्र कला मन कलाशम्य चतुष्को ब्रह्म आयतलवान्ना तम मद्गुरपन्य तम मन नी जाल सत्यमं जाबाल मद्गुरूक समीपंप्त मदगुपक्षी जाकर उसके पास पहुंच पा। करके अव्यवाद मधुगु ने कहा मधुगु माने प्राण है मधुगु के रूप में है प्राण है कहा सत्यका ऐसा संबोधन करके कहा सत्यकाम ऐसा, ऐसा संबोधन करके कहा भगवा इतिहा प्रतिशु श्राव उसने उत्तर दिया भगवान ऐसा कहा भगवान ऐसा करके उत्तर दिया तो मधुगु के रूप में प्राण ने कहा ब्रह्मस्ते सौम्य पादम प्रवाणी क्या ये सौम्या मैं तुम्हारे तुम्हारे सामने ब्रह्म का एक पाद का कथन करूं ऐसा तो सत्यकाम ने कहा बर्वी तुम्हें भगवान यदि भगवान ने मेरे लिए बताइया ऐसा कहा तस्मी होगा चाहे वो सत्यकाम के लिए उपदेश किया क्या किया तो कहा प्राणा कला चक्षु कला स्रोत्र कला मन कला ये चार कला वाला एक पाद है प्राण है चक्षु है स्रोत्र है मन है ऐसा कहा यह सब सौम्या चतुर्थला पाद ब्रह्म है यह ब्रह्म है के चार कला वाला पाद ब्रह्म का ये पाद है और आयतनवान ये नाम होगा इस पाद का आयतनवान ऐसा होगा पहले वाला प्रकाशवान दूसरा वाला होगा अनंतवान तीसरा होगा ज्योतिषमान चौथा होगा शत्रुता है आयतनवान आश्रय देने वाला ऐसा होगा आयतन आश्रय ऐसा होगा भाष्य में कहते हैं सच बदगु जो बदगु बने प्राण है का अर्थ प्राण देना यहाँ जल का संबंध है प्राण स्व विषय में दर्शन उवास प्राण है तो इसलिए उसको क्या दिखा तो अपने स्वरूप देखा वही उपदेश किया ऐसा प्राण है इंद्रिया में तो प्राणी में आ जाते हैं प्राण सबसे बोला जाता इस सबको। उबाद उबाद उबाद है सबको यही कहा स्व विषय एवं दर्शन माने उपासना उपास दर्शन माने उपासन उपास उपासना बता ही प्राण कला इत्यादि आयतनबान इत एवं नाम आयतनबान ऐसा नाम होगा आयतन बान ऐसा नाम होगा इस कला इस पाठ का कहा आयतनम नाम मनः आयतन होता है मन आश्रय एक सबका आश्रय मन होता है इंद्रियों के द्वारा जो आहृत विषय मन में एकत्रित हो जाते है। हैं फोटो खींचते हैं इंद्रिया मन में एकत्रित हो जाता है जो शब्द रूप रस गंदस प्रसादी के जो फोटो खींचते हैं कड़ार के काम करके इंद्रिया बिकर लाती है मन में एकत्रित हो जाते हैं विषय एकत्रित होने की जगह मन है एक आते हैं आयतनम नाम मन सर्वकर्ण उपहितान भोगानाम सम्पूर्ण कर्णों के द्वारा जितने भी कार्य हमें ज्ञानेन्द्रिया कर्मेन्द्रिया हैं उनके द्वारा आकृत किए हुए भोगों का आयतन मन है हाँ सब भोग यहीं मन में इकट्ठे हो जाते हैं संस्कार रूप में आ जाते हैं इंद्रिया फोटो के रूप में खींच के भीतर लाके कलाने काम करके राम करके भीतर ला के विश्वास का को और मन में एकत्रित होकर बैठे हैं समय समय पर उस रील को उल्टा उल्टा करके देखता रहता है शुक्न में कभी जागृत में पूर्वा बात होगी याद करता रहेगा स्मरण करता रहेगा मन ये काम करता और क्या काम करेगा ये कहा आयतन या, मनी है। है। नाम नाम मनी है। या मन है आयतनम नाम मन मन है क्यों केवल सर्वतर्म उपहितान भोगाना आयतनम संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा आध्रित जो भोग है उन भोग मन विषय उन विषयों का ये आश्रय मन है तद यस्म पाद वो जिस पाद में ऐसा हो आयतन जिस पाद में हो मन रूपी आयतन है इस पाद में है क्योंकि प्राण कला कला चक्षुकला कला मन कला तो मन रूपी आयतन पड़ा हुआ है इस पाठ में जिस पाठ में ऐसा मन रूपी आयतन पड़ा हो ऐसे पाद को कहा विद्य इति कि आयतनवान नाम पाद ऐसा कहा ठीक आमी कहते हैं प्राणकला इत्यादि आयतनवान इतवम इति प्राणकला यहां से आरंभ करके और आयतवार इतव यथोक्तम तो तो गुणम समर्थ है इत्यादि गुणों समर्थन करते हैं ट्रिप्पणीकार कहते हैं यहाँ या कुछ पाठ छूटा हुआ है बोलते हैं प्राणकला इत्यादि में इत्यादि उचा ये उवाच चाहिए यहाँ इति संबंध स्खलित हो भराती है तो प्राणकला इत्यादि उवाचा ऐसा पाठ चाहिए उवाच पाठ चाहिए ये पाठ स्खलित हो गया ऐसा प्रतीत होता है प्राण कला इत्यादि उच प्राण ने ऐसा कहा प्राण कला चक्षु कला सर्वत्र कला मन कला यदि उबाच है ऐसा कहा ये पाठ होना चाहिए था ठीक है प्राण कला इत्यादि उच ऐसे पाठ चाहिए था स्खलित हो गया प्राण कला इत्यादि आयतनवान इतव यथोक्तम गुण समर्थ आयतवानी इस प्रकार के गुणों का समर्थन करते हैं कौन है आयतनवान इस पार में कौन है तो मन है आयतन कहा आयतनम नाम मन सर्वकल पराम भोगाराम सभी इंद्रियों के द्वारा आखिर भोग है उनका आश्रय मन है ठीक है तब यशमिन पादे कहा था जिस पाल में रहता है ऐसा गुण वाला रह रहा है कौन आयतन वाला गुण रह रहा है यहाँ बर्त स्वयं आयतन नाम पाद इस पार को भोग मन बैठा हुआ आयतन सबका आयतन बैठा हुआ जिस पाल में ऐसे पाद हुआ आयतन वान नाम कहाष्टव्य मित हो द्रषव्यमें उपासीव्यम ऐसी उपासना करनी चाहिए कह समय हो गया है फिर करक्ष ब्रह्मी ब्रह्मस्तरा स्ते वैशनत ओं शां शादी शादी